तो प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल में ही थे तो कई दिन गुजारे गुरुकुल में यानी कि महीने हो गए तो गुरुजन जो थे वो प्रहलाद को मिलाने के लिए घर लेकर आए तो पिताजी ने प्रहलाद को बोध में बिठाया प्रहलाद जी भागवत है प्रहलाद जी परम भागवत है भागवतम भगवान की कथा है और भागवत भगवान के भक्त को कहते हैं अच्छा जो भागवत उनके उनके लक्षण क्या है जो ऊँच कोटी के परम भागवत भक्त होते हैं, उनको चूने से आपके शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे। आपको आंसू आने लग जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज जी ने प्रद महाराज जी को उनके पिताजी ने गोद में बिठाया तो उनके शरीर के बाल खड़े हो जाए हाथ पेड़ता हुआ सर पर पूछने लगा प्रहलाद तुमने गुरुकुल में क्या किया? राज महाराज जी पिताजी को देखकर मुस्कुराए गुरुजन के सन्ना अमृत उनको देख कर मुस्कुराए और कहने लगे पिताजी अब आपने मुझसे पूछी घरिया बात बहुत अच्छी बात और अब जब मैं आपसे कहूँगा तो आपको लगेगी घटिया बात बुरी बात लगेगी अब आपने इतना प्रेम हम से हमसे पूछ लिया है तो हमसे भी रहा नहीं जा रहा कहने से हम आपको बताते ये हमने गुरुकुल में अब तक क्या सीखा? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमिरण पाति सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सका आत्मा पहले प्रहलाद ने एक बात बताई भाई अब प्रहलाद नौ बातें बता रहा है इसे कहते निवेदा भक्ति नौ प्रकार की भक्ति इसका वर्णन कर रहे हैं निवेदा भक्ति का भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है सातवें स्तंभ के अंदर नौ तरह की भगवान की भक्ति होती है और नौ तरह की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है सुनना श्रवणना तो सुनने की भक्ति से किसका कल्याण होगा बोलो परीक्षत महाराज की जय सुनने की भक्ति के आचार्य सिर्फ परीक्षक महाराज की है दूसरा कीर्तन कीर्तन भक्ति के की आचार्य बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय सिमरन, सिमरन भक्ति के आचार्य कौन हुए बोलो प्रहलाद महाराज की जय और छोटा चरणों की सेवा करना तो चरणों की सेवा कर कर किसका कल्याण हो गया बोलो लक्ष्मी मैया की जय लक्ष्मी जी चरण सेवा करती है निवेदा भक्ति में इनका काम क्या है चरणों की सेवा करना पांचवा पूजन पूजन भक्ति के आचार्य बोलो पृथु जी महाराज की जय जिनकी कथा हमने चौथे स्थान में सुनी प्रथु जी महाराज वंदना बंदन करने के आचार्य कौन हुए बोले अकुर जी महाराज की जय अकु जी महाराज वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी लगते हैं क्योंकि यदु वंशी थे यदि और यही अकुर जी जो थे अकुरु जी गो मथुरा से वृंदावन गए थे भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेकर आए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो ऐसे अकुर जी महाराज जी को नमस्कार करते हैं सातव है दस के अभाव दास भाव से किसका उधार हो गया बोले राम दास हनुमान की जय ये दास है भगवान के इसलिए दास भक्ति में इनका तो नाम आता है और सका आठवा कौन है सका और सका भक्ति किसने सका बनाया भगवान को अपना बोलो श्री अर्जुन महाराज की जय अर्जुन भगवान को अपना सका बनाया और अंतिम है आत्मा निजे की कम आत्मा किसने किया बोलो बलि महाराज की ही जिनका प्रसंग आगे आने वाला है आत्मा जब भगवान ने दो पग में उसका सब राज्य ले लिया पातल तलतल अतल अतल सुतल भूर वहा सुहा जनम उस वक्त को दो पैर में भगवान ने सब नाप लिया बात तो तीन पैर की हुई थी बोले बलि अब क्या होगा लेकिन आत्मा इतने आत्मा निवेदन आत्मनिवेदितम से भाव में चले बोले प्रभु तीसरा पर्व मशीन पर ही रख दिया धन बढ़ा के धनवान भगवान ने कहा धनवान तो बोले धनवान है तो ऐसे कई धन बना देगा तीसरा पर मेरे ऊपर ही रख दिया आत्मा निवेदिता सब कुछ भगवान को जिसको निशाव कर दिया अपने आप को हम निशाव कर दिया ऐसे भगवान की निवेदा भक्ति की जो नव आचार्य है हम उन्हें बारम्बार नमस्कार करते को तो लाल कूड़ा हो गया घरणाकाशी को कहता है कि पहले इस कैलाब में मुझसे एक बात कही और आज ये मुझसे नौ बात हैं। उस वक्त जो है चंद अमृत को बुलाया बोले मूर्ख ये क्या भगवत मेरा पुत्र कर रहा है बोले भगवन ना तो हमने सिखाया ना विष्णु के किसी जासूस ने सिखाया ये कहीं से सीखा सिका सिखाया ही आया इसलिए आपके पुत्र को ग्रह लग गया बोले कौन सा गृह लग गया बोले कृष्ण गृह कृष्ण गृह लग गया नौ गृह की शांति के लिए तो मंत्र मंत्र भूगवाल हो अगर कृष्ण गृह किसी को लग जाए बोले उसका कोई इलाज नहीं है बोले कृष्ण गृह के लक्षण क्या है बोले अगर कृष्ण गृह किसी को लग जाए तो वो कभी गाएगा या कभी मुस्कुराएगा या तो कभी नाचेगा या कभी रोने लग जाएगा अगर ऐसे लक्षण नजर आने लग जाए, तो समझना कि आपको कृष्ण ग्रह लग गया है। रोता बहुत है रोता रहेगा भगवान के सामने रोता रहेगा तो ये है कृष्ण गृह छूट की बीमारी है कौन सी बीमारी छूट की बीमारी एक तिलक धारी भगत सामने नजर आ गया उसको देखे देखे कितने तिलक धारी कन धारी बन जाएंगे तो इसलिए कौन सी बीमारी है छूट की बीमारी को सन्ना अमृत जी कहते हैं अब तक तो ये बीमारी ये घिरे लग गया है तुम्हारे पुत्र को कहीं आगे दूसरे कहीं राक्षस बालकों में ना लग जाएंगे इसलिए कैलाश की लीला को समाप्त करवा दरवाज़ों ताकि बीमारी आगे ना फैल सके जबकि हमारा शरीर हमको कितना प्यारा है कभी कभी दांत के बीच में जबान आ जाती तो है जैसे ने हथौड़ा लेकर दांतों को टपकाया नहीं क्यों? बोले भाई दांत भी हमारे जीवा भी हमारी है और वही कोई शरीर में रोग हो जाए डॉक्टर साहब बोले इस अंक को काटना पड़ेगा नहीं काटोगे तो पूरा शरीर गया तो डॉक्टर साहब का आए कटवाने के लिए तो हम को क्या करते हैं हम कटवास कटवा लेते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये प्रहलाद जो आपके पुत्र हैं इन्हें रोग लग गया है ये रोग आगे ना बढ़ जाए इसलिए अब इसकी लीला को समाप्त करवा दीजिए अब आज्ञा भी प्रहलाद जी को मारने के लिए प्रहलाद महाराज जी को पर्वतों से फेका और भगवान ने उनकी रक्षा करी बड़ा भयंकर विष था ऐसा जहर पिलाया था प्रहलाद महाराज जी को पीना तो दूर अगर वो शरीर में ही गिर जाए ना उससे भी आदमी की मृत्यु हो सकती है लेकिन उस विष ने भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं दिया सर्पों के बीच में डाल दिया और उन सर्पों ने भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं दिया हाथियों को मदिरा पिलाया गया और मदिरा पिलाकर उन हाथियों के बीच में प्रहलाद महाराज को भेज दिया और क्या मजा उन हाथियों की जो प्रहलाद जी को मार सके भगवान ने उनकी रक्षा की सिंह बब्बर शेरों के बीच में डाल दिया और हुआ क्या उन बब्बर शेरों ने भी प्रहलाद का कुछ नहीं दिया भागवत में लिखा है कि अग्नि में डाल दिया पर भगवान ने उसकी रक्षा करी पुराणों में कथा आती है को जिनका नाम था होलिका होलिका ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने होलिका को एक चुंदरी दी थी वो ऐसी चुंदरी थी अगर कोई भी उसे अपने माथे पर डाल ले तो बड़ी से बड़ी अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलका ने कहा भैया आप चिंता क्यों करते हो आप अग्नि का प्रबंध कीजिए मैं पैलाद को गोद में लेकर बैठूंगी अग्नि लगा देना मैं तो बच जाऊंगी पर ये मर जाएगा अब यहाँ भगवान को अपने भक्त प्रला और अपने भक्त ब्रह्मा जी दोनों की लाज रखनी प्रहलाद भगवान के भक्त हैं तो ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं हरि हरिम ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं वरदान किसने दिया ब्रह्मा जी ने दिया पीछे से हवा चली तो होलिका से सुंदरी उड़ी सुंदरी आ गई प्रहलाद जी के सर पर वरदान होलका को नहीं था वरदान सुंदरी को था सुंदरी आ गई कहलाद जी के सर पर और जिसके सर पर होगी सुंदरी उसका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती होलका जल गई और प्रहलाद जी हट गया दूसरे दिन जब वो अग्नि शांत हो गई होली में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। प्रहलाद महाराज जी के बारे और हिरना का शिकु वाले बढ़ अब दोनों की कैटेगरी क्या हो जाएगी? प्रहलाद जी वाले गये भक्त और ली राख एक दूसरे को लगाई गले मिले जय प्रभु आपने बचा दिया हमारे महाराज को तो वो क्या बनाने लगे और परेशान थे हिरना का शिकु वाले कैलाश बच गया ध्यान मार दिया देर सरे बेटा टमाटर मार दिया गन्नी नालियों में फेंक दिया कपड़े फाट दिया ना जाने क्या, क्या क्या केमिकल मिला कर किसी के बाल उड़ा देते हैं, किसी के कास के मुँह खरा कर खराब कर देते हैं तो कहने का अर्थ ये है कि आप समझ जाना कि वही लोग है, फिरना है, हैं हिरणा का शिकुव वाले जिनको बड़ी परेशानी है और जो प्रहलाद महाराज वाले हैं वो तो बड़े अमन से इस त्योहार को मना तो अग्नि से भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा करी और हमारे लोग क्या करते हैं होली चढ़ाते हैं बहुत माता माता की की कौन सी है वो तो राशी बनी तो थी उसकी जे थोड़ी हुई जय किसकी करनी थी बोले प्रहलाद महाराज की प्रहलाद जी की जय हुई बड़ी कोशिश करी प्रहलाद जी को मारने की नहीं गुरुजनों ने हरणा काशी से कहा बोले महाराज अब एक टीवी नजर करते करके पूरा ब्रह्मांड मगा जाता है आप प्रहलाद को हमें दोबारा सौंपे हमें से गुरुकुल में सिखा देना है तो प्रहलाद जी को गुरुकुल में लेकर चले गए बड़ी कोशिश करी सिखाने की सीखे एक दिन प्रहलाद जी नहीं सोच लिया अब इनको प्रचार करना पहले इनकी सुननी पड़ेगी फिर अपनी सुनानी पड़ेगी तो प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल में हिल गए एक दिन सन्ना जी जो है तो गुरुकुल से जा रहे थे हैं। और पूरी जुम्मेदारी गुरुकुल की प्रहलाद महाराज का प्रहलाद महाराज जी बच्चों के जो मित्र थे तो गुरु जनू हिचकाते थे बात करने में और प्रहलाद प्रहलाद की बात बोले खेलें प्रहलाद जी बोलते आज जो मैं कहूँगा वो खेल खेलेंगे बोले क्या बोले आँख बिचोल बोले प्रहलाद ये तो पुराना खेल है तो प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें खेलने नहीं आया अच्छा आचा कि क्या है आंख नीचे तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे मित्रों जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत पता है हमारी चार आखें नहीं है हमारे चार हाथ नहीं है जैसे श्री कृष्ण के दो हाथ वैसे हमारे हाथ इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंसान को मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, देवताओं को अनोखा बना हमें भगवान ने अपने जैसा बनाया किसी बच्चे को आप श्री कृष्ण बना देते लगता है नहीं श्री कृष्ण है तो भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया देवताओं को अनोखा बना दिया चार हाथ वाला बना दिया इतनी आंखों वाला बना दिया और इंसान को अपनी जशा बनाया जीवात्मा परमात्मा शाश्वत थकाये हैं हमेशा साथ रहने वाले एक दिन जीवात्मा ने परमात्मा से कहा प्रभु खेल है आठ मंचोली तो भगवान ने कहा है तुम छुपो और मैं दाम देता हूँ तो भगवान जो है वो दाम दे रहे हैं तो जीव सारे क्या है सुप है छुप है तो भगवान ने सारे जीवों को ढूंढा कैसे ढूंढा सृष्टि को पैदा किया भगवान ने और कर्मों के द्वारा ढूंढा तुम्हारा ये कर्म है हम छुपे हैं ना सब तुम्हारा ये कर्म तो है तुम कुत्ता बन जाम तुम गधा बन जा तुम्हारा ये कर्म तुम है तुम देवता बन जा तुम्हारा ये कर्म है तुम मनुष्य बन जाओ तुम्हारा ये कर्म है तुम राक्षस बन जाओ तो सबको ढूंढ लिया कर्मों से अब भगवान ने कहा मैं छुपता हूँ अब मुझे ढूंढ वाले बोले तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें बता तो बोले हमारे गुरुदेव बोले हमारे गुरुदेव को सरना जी है ऐसा नहीं कहा बोले ये थोड़ी हमारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव देवऋषि महाराज जी तो अब चरित्र बताते प्रहलाद महाराज प्रहलाद जी कहते हैं मेरे मित्रों जब हमारे बाबा तपस्या करने के लिए चले गए तो मौका पाकर देवताओं ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया मैं अपनी माँ के पेट में था और देवराज इंद्र मेरी माँ के बाल पकड़कर घसीटता व लेकर जा रहा था उस वक्त पूज्य देव नारद जी आए। नारद ऋषि ने इंद्र से कहा कि इंद्र स्त्री के संग इस प्रकार से अपराध मत करो स्त्री को मारने से चीज खत्म हो जाता है कीर्ति का नाश होता है आयु खत्म हो जाती है बुद्धि जो है वो कमजोर हो जाती है और तुम इस प्रकार से अपराध मत करो ये ठीक नहीं है इंद्र ने कहा हे रिशिवर ये हमारे शत्रु की पत्नी है और इसके पेट में हमारा शत्रु है देव ऋषि नारायद जी ने कहा जब तुम्हें चिंता सता रही थी उस वक्त तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे तो ब्रह्मा जी भगवान के पास लेकर के क्या कहा था भगवान ने इसके घर में मेरा एक भक्त है तो वही भक्त इनके पेट में है इंद्र की यह बात बड़ी अच्छी लगी इंद्र ने ज्यादा प्रश्न नहीं किया जैसे देव नारद जी ने कहा कि इसके पेट में भक्त है इसे तो छोड़ दो इंद्र ने तुरंत छोड़ दिया प्रहलाद जी कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी हमारी महिला को आश्रम लेकर चले गए जब पूज्य देव ऋषि नारद जी गुरुदेव भगवान की कथाएं कहते थे तो प्रहलाद जी कहते मैं माँ के पेट में उन कथाओं को सुनता था इसलिए हमारे गुरुदेव है और उन्ही के द्वारा हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली अशुभ बालोको ने कहा प्रहलाद आपको हमको विश्वास हो गया गुरुदेव ठीक कहते थे, थे। ना तो हमने पढ़ाया ना विष्णु के किसी जासूस ने पढ़ाया कहीं पला पढ़ाया ही है ये बात तो सच हो गई तुम पढ़े पढ़ाए ही हो पेट के अंदर असुर को ने कहा प्रहलाद तुमने कहा भजन करो बोले हम तो भी बालक है अभी हमारा समय तो भजन का नहीं है भजन तो बूढ़े करते हैं आज भी ज्यादातर लोग भारत में यही कहते हैं हमारी तो उम्र थोड़ी है तो करते हैं। तो तो जवान है और यही प्रश्न इन्होंने कर दिया तो है भारत से आपको पता होगा ऐसे कहते हैं और हम भी होकर ऐसे ही कहते हैं प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कहलाद जी कहते हैं ये बताओ कि उम्र कितनी है सौ साल सो साल में 50 साल तो सिर्फ सोने में चले जाते हैं हम सोते हैं तो 50 साल की जिंदगी हमारी सोने में ही चली जाती है बाकी क्या बचे 50? और लगभग जो 50 बचे उसमें लगभग 10-15 साल जो हैं वो खेल कूद में चले जाते हैं फिर आ जाते हैं शादी शुदा जिंदगी तो बाकी कितने बचे आके बाद लगभग तीस साल हो गए पंद्रह बीस साल तो पत्नी के मंत्र सुनते सुनते बच्चों के मंत्र सुनते सुनते तो बाकी तो क्या हो गया बुढ़ापा और बुढ़ापे में भजन ही नहीं हो सकता ध्यान करने बैठेंगे तो वो कांग में दर्द आसन जमा बैठेंगे तो कमर ने दर्द कर दिया नहीं तो खांसी नहीं परेशान कर दिया हमारे पास कोई जिंदगी नहीं इसलिए कहते हैं फुर्सत मिलेगी नहीं कभी भी काम से फुर्सत मिलेगी नहीं कभी भी काम से एक समय दे दो और प्रेम कर लो राम से कभी फुर्सत नहीं मिलने कल करे तो आज कर आज करे कर तो अभी ऐसी शुरू हो जाओ, बोलो दीन बंधु भगवान की असू तुम्हारा खुश होंगे बोले पहला बातें तो तेरी बहुत अच्छी है तो जी ने कहा मेरी बातें नहीं है ग्रंथों की बात है किसकी बात है ग्रंथों की बात नवल मंदिर में कथा हो रही थी बोले महाराज बात को बहुत अच्छी कर दिए मैं मेरी बातें सुनोगे तो परेशान हो जाओ मैं अपनी बातें ही बता रहा जो तो धर्म ग्रंथों की बातें हम पूरी बातें कर रहे हैं अपनी बातें सुने अपनी स्टोरी पूरी बता दें तो बातें कौन सी अच्छी है ये ग्रंथों की अच्छी है बोले पहलाद वो है कहालाद जी ने कहा गटगट वासी है वो तो? हरि व्यापक सर्वत सब जगह मोह अच्छा तो पैहलाद क्या पीपल के वृक्ष में है बोला है पीपल के वृक्ष में पैहलाद जी ने दर्शन करवा दिए अब तो महाराज हे धनाधन वहां पर कीर्तन शुरू हो गया ठन्ना अमृत जी आ गया और ये राम बीमारी फैल गई पहले एक मालाधारी ये प्रहलाद था अब तो सारे असुर मालक भगत बन गए दौड़ कर गए क्योंकि महल के पास ही आश्रम था दौड़ कर गए हिरणाकाशी को से कहा महाराज बीमारी फैल गए आप अपनी आंखों से देख लो हिरणाकाशी को वहाँ आ गया बच्चे तो मस्ती में मस्त देर से हिरणाकाशी को देखा इसलिए ठुमका लगा इधर ही हाथ रोक दिया जिधर थे वही रोके और प्रहलाद जी को कहना अरे प्रहलाद जी ने बोला क्या हुआ बोले देखो तो। प्रहलाद जी ने देखा अरे चिंता क्या करनी लगे ऋणा को ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा व नहीं मार पा कहा गए महल में लेकर गए महल में दरबार में क्यों लेकर गए चाहते हैं जब दरबार में मार रहे थे पहलाद को तो वहीं मारने लग जाते दरबार में इसलिए लेकर गए गुरुकुल से कि बताना चाहते हैं दरबार में जितने जो पुरुष माँ बैठते लेकिन उन सबके बच्चे ही भगत बन गए उनको शिक्षा देने के लिए देखो मेरा बच्चा भगत बना मैंने उसकी ये दशा करी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा तो इसलिए सुधार लेना उनको इसलिए दरबार में लेकर चले दरबार में ले जाकर जा भी प्रहलाद को कहा प्रहलाद तुम किस पर इतना गर्व करते हो हम सब किस पे गर्व करते हैं भगवान इसलिए हमें जो भी कार्य करना है तो क्या कहना कि भगवान ने चाहा तो होगा ये नहीं हो मैं तो ऐसा बंगला बना तो ये बना दूंगा बना दूंगा अभी कोई तो गारंटी चाहेगा तुम्हारे तो पास तुम बंगला बना लोगे एक सेकंड का पता नहीं किसी का बंगला बना देंगे ऐसा कर देंगे